शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता घुस्मा के शिव भक्ति से उसके मरे हुए पुत्र का जीवित होना घुसमेश्वर शिव का प्रादुर्भाव तथा तो उनकी महिमा का वर्णन सूर्य जी कहते हैं अब मैं घुसमेश नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव का और उसके महात्मा का वर्णन करूँगा मुनिवरों ध्यान देकर सुनो दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है वह देखने में अद्भुत तथा नृत्य परम शोभा से संपन्न है उसी के निकट कोई भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहते थे उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी घर के कामकाज में कुशल थी और सदा पति की सेवा में लगी रहती थी द्वित श्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे वे वेद वर्णित मार्ग पर चलते और नित्य अग्निहोत्र किया कर क्रिया करते थे तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान उद्दीप्त थी वे वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे धनवान होने के साथ ही बड़े दाता थे सौजन्य आदि सदगुणों के भाजन थे शिव संबंधी पूजनादि में ही सदा लगे रहते थे वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही शिव भक्तों से बड़ा प्रेम रखते थे शिव भक्तों को भी वे बहुत प्रिय थे यह सब कुछ होने पर भी उनके पुत्र नहीं था इससे ब्राह्मण को तो दुख नहीं होता था परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते थे वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी पति उसको ज्ञानोपदेश देकर समझाते थे परंतु उसका मन नहीं मानता था अंत तो ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया परंतु वह सफल नहीं हुआ तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी हो बहुत हट करके अपनी बहन गुष्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया विवाह से पहले पहले सुधरमा ने उसको समझाया कि इस समय तो तुम बहन से प्यार कर रही हो परंतु तो जब इसके पुत्र हो जाएगा तब इससे स्पर्धा करने लगोगी उसने वचन दिया कि मैं बहन से कभी डाह नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पर घुसमा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती रही घुस्मा अपने शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य एक सौ एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधिपूर्वक पूजा करने लगी पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उसका विसर्जन कर देती थी शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ घुस्मा का कुछ मान बढ़ा इससे सुदेहा के मन में डाह पैदा हो गई समय पर उस पुत्र का विवाह हुआ पुत्र वधु घर में आ गई अब तो वह और भी जलने लगी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहां घुस्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंक वह लौट आई और घर में सुखपूर्वक सो गई घुसमा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजनादि कर्म करने लगी श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधरमा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गए इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनंद से घर के काम काज करने लगी क्योंकि उसके हृदय में पहले जो ईर्ष्या की आग जलती थी वह अब बुझ गई थी प्रातःकाल जब बहू ने उठकर पति की सैया को देखा तो वह खून से भींगी दिखाई दी और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दुष्ट गोचर हुए जिससे उसको बड़ा दुख हुआ उसने सास घुस्मा के पास जाकर निवेदन किया उत्तम व्रत का पालन करने वाली आर्ये आपके पुत्र कहाँ गए उनकी सैया रक्त से भींगी हुई है और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं हाय मैं मारी गई किसने यह दुष्ट कर्म किया है ऐसा कहकर वह बेटे की प्रिय पत्नी भांति भांति से करुण विलाप करती हुई रोने लगी सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय मैं मारी गई ऐसा कहकर दुख में डूब गई उसने ऊपर से तो दुख किया किंतु मन ही मन वह हर्ष से भरी हुई थी घुसना भी उस समय उस वधु के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ उसके पति के भी ऐसी ही अवस्था थी जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें दूसरी किसी बात की चिंता नहीं हुई दोपहर को पूजन समाप्त होने पर घुस्मा ने अपने पुत्र की भयंकर सैया पर दृष्टिपात किया तथापि उसने मन में किंचित मात्र भी दुख नहीं माना वह सोचने लगी जिन्होंने यह बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे वे भक्त प्रिय कहलाते हैं काल के भी काल हैं और सत्पुरुषों के आश्रय हैं एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभव ही हमारे रक्षक हैं वे माला गूंथने वाले पुरुष की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं अतः अब मेरे चिंता करने से क्या होगा इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया वह पूर्ववत पार्थिव शिवलिंगों को लेकर स्वस्थ चित्त से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई इस तालाब के किनारे गई उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया